जुड़ जो रुपए पिजरा है गई बलमा घर कदमे याने सब लिख दियो को काज छोरा छोरी भूकन मर रहे खाए रनाज में जुड़ जो रुपए जुर पिजरा जुड़ जो रुपये पिजरा है गई बलमा बनो कदमे बा अरे ओ मुकदमे बाद की नानी तेरे सारे दिन टांग तक चोर तो तो करे है ना कसी करे न घरे जाम पर भरना कुआ में जा तेरा हुक्का और भार में जा तेरी भलो आदमी है तो पहले मेरे बहन ले आ अरे देख अब तू बहन की मत कर बोड़े पैसे तो रुपया तो ले ली ले पर, पर कहा अरे बात तेरू बारे मुकदमे की पेशी में मुकदमे की पेशी में हाँ बकीन की बहसा बहसी में मरन सच्चा ना सी मेरी तबदीर छूटी पर पूरी मुकदमेबाजी नहीं थी अरे बेहू जी कहीं की छूटी नहीं मैं कहना तब्दील छूटी जहाँ बजमा कहने दम दू दुनिया लूटी बड़ी बड़ी बाजू बाजू बंदूकें भर गुंडी बंदूक वो देख मारे मारे मारे जाते जाए न न न को को के ये हाँ हो जाने रुपया पैसा तो हाथ को मिले बात तू जानी जो ने मेरी पहन मानी तो रानी बनाए दूँगा रानी समझी कहा समझी समझी घर के डूब रहे जो का हो। तो आज मन ना खाता हूँ भेड़ ऐसा मत करो बनी बनाई बात दो हो जाएगी देर तो हाथ जो तो पायम करूँ या आपका जान पी के दुनिया का तो बात ही है ठीक है बिना काम पड़ेगा और सूदी भरिया जीवन चौंक ढोल बार शुद्री और ये चारा गंगा आगे पारी आ गया अरे हम वो पारी भी समझदारी